जय भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश हस्त सामान्य व्यक्ति अधिक शास्त्र विचार नहीं करते हुए भी बस आत्मनिष्ठ होकर के कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसके विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में है कि शरीर जिस प्रकार अभी चल रहे हैं पंच महाभूत से बना हुआ है शरीर पंचतूल शरीर पंचतन मे बने हुए हैं सूक्ष्म शरीर और दोनों ही जो है कि अप्रकाशात्मक स्वयं प्रकाश नहीं है वो आत्मा के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होकर के आत्मा की धर्म अपने पर करके मैं बुद्धिमान हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्व शूद्र हूँ और फिर इंद्रियों के धर्म के कान को भी ये सब के आरोप करके व्यवहार करते रहते हैं परंतु भगवान भास्कर की एक स्पष्ट बिल्कुल उद्घोष है जैसा अच्छा। उद्घोष है जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है उसमें कभी भी अंधेरा नहीं आ सकता सूर्य चंद्र में दिन रात की कल्पना हम मनुष्य करते हैं हमारी दृष्टि की सापेक्ष आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है वहाँ पे अज्ञान रूपी अंधकार कभी आ नहीं सकता तो क्या हो गया अंधकार कभी आ नहीं सकते इसीलिए कि जो है नित्य अज्ञान क्या बोक्षे तू पे तेरा कर कर दिया दिया एक चलता है। एक घंटे घंटे के के लिए लिए चलता चलता है है बंद नहीं नहीं काम किया ना मैंने अच्छे से दो तीन घंटे बैठ के दो तीन बैठ के काम किया ये लोग सब जो है वाले भगवान चलो।, <laughs> चलो चलो तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधेरा होना संभव नहीं है दिन रात हमारी दृष्टि की सापेक्ष में हम दिन रात सूर्य की उदय अस्त से कल्पना करते हैं इसी आत्मा प्रकार आत्मा नित्य स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा में अज्ञान की कभी भी कोई संभावना ही नहीं है तो परंतु ये बोधिक बुद्धि की यहां से बुद्धि की समझ अथवा असमज इसको निर्भर करके हम ये है मैं मनुष्य हूँ साफ सुख तो नहीं लेकिन देखी महाराज जी महाराज तो तो बिस्कुट बिस्कुट दिया होगा वहाँ रोज मिलता है ना वो जो चाय की पे, रोज छोटा-छोटा बिस्कुट पैकेट लड्डू खिला दो है? तो। हमारे पास दे देंगे शाम को दे देंगे यदि मुक्ति मुक्ति मतलब निर्तिश आनंद की प्राप्ति ये सभी व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से ढूंढ रहे हैं यदि वो किसी कर्मसाद्ध होता मोक्ष अवस्थान्तरम जस कृतक स चलो ही होता यदि वो किसी कर्मसाद्ध होता तब निश्चित ही अनित होता जब हम नित्य आनंद की अनुसंधान कर रहे हैं तो जरूर वो कहीं ना कहीं पे है परंतु कोई भी वस्तु कृतिसाद्ध होगा तब वो कभी भी नित्य नहीं हो सकता है हाँ आपकी एफोर्ड के अनुसार जैसे बाजार से हम कोई चीज़ खरीद के लाएंगे तो हमारी सामर्थ्य के अनुसार हम अच्छे से अच्छी चीज़ लाते हैं तो जितना हिसाब से हम अच्छा चीज़ देख के लाएंगे उतना थोड़ा लंबा समय तक रहेगा नहीं तो किन्तु सामान्य नियम ही है या तो विषय आपको छोड़ के जाएगा या तो आपको विषय को छोड़ के जाना पड़ेगा ये तो नियम ही है मुक्ति भी यदि ऐसा ही किसी साधन मा के माध्यम से मतलब मुक्ति मतलब निरस्त आनंद अवस्था में स्थिति यदि ये भी किसी अपनी व्यापकता की पूर्णता की भाव में थी, यदि ये भी कृतिकता किसी कर्म के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे तो अनित्य ही होगा न संयोग भी हो गो बाक्सुक्त मुक्ति के साथ हमारा संयोग हुआ अथवा अभी इस समय मुक्त नहीं हूँ ये नहीं बोल सकते यदि इस समय मुक्त नहीं है तो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते और यदि इस समय बंधन में है तो हमेशा ही बंधन में रहोगे इस समय तो हमको तो इस समय बंधन की प्रती होते शास्त्र बोलते हैं मुक्ति के लिए साधन करो बस शास्त्र इसलिए बोलते हैं जो अज्ञान के कारण अपने बंधन की मान्यता दी शास्त्र उसके अनुवाद करते हैं और फिर हमको दिखाते हैं ये एक बौद्धिक मान्यता मात्र है बंधन के साथ तुम्हारे कोई संबंध ही नहीं है संसार में किसी भी रिश्ता हो किसी भी का साथ संबंध हो मन ही वो बनाते हैं ना जाने कितने जन्म में कितना माता पिता बंधु भ्राता शाखा स्त्री पुत्र कितने हुए इसके साथ क्या है है सब जाते हैं बस कुछ दिन के लिए जो दिखाई पड़ते ही इसलिए ये कोई पारमार्थिक वस्तु तो नहीं है आत्मा जो नित्य आनंद में प्रकाश स्वरूप है उसमें अंधेरा कभी नहीं है और उस अवस्था में स्थिर रहना ही पारमार्थिक मुक्ति है संयोग वियोगस तथई बचा कहीं संयोग होगा अथवा कोई वियोग होगा मतलब किसी के साथ संयोग से हमें आनंद मिलता है वो मुक्ति नहीं है क्योंकि उसका वियोग अनिवार्य है और किसी के साथ वियोग होने से हम दुखी हुआ परंतु वो भी अत्यंतिक नहीं है फिर कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएंगे जो हमारे लिए मन फिर आनंददायक हो जाता है इसलिए गमनागाना जैव स्वरूप स्वरूपांतु नहीं होती ये जो गमन और आगमन किसके होते हैं सूक्ष्म शरीर की अपने कर्म का अनुसार अलग अलग चतुर्दश भुवन में अलग अलग लोक में अपनी कर्म, कर्म, कर्म भोगने के अनुसार उस -उस अनुसार कर्म, कर्म फल भोग करके फिर इस मनुष्य लोक में आकर के कर्म करते हैं इस प्रकार से जो है स्वरूप अनियमित तत्व सनिमित पड़े एकमात्र अपना स्वरूप को छोड़ करके जो भी कुछ है वो सब इसी निमित्त को लेकर गया आज यदि मनुष्य शरीर मिला आत्मा स्वरूप हमेशा एक ही है मनुष्य शरीर में भी जो आत्मा है पेड़ पौधा में भी वही आत्मा है पशु पक्ष में भी वही आत्मा है पहाड़ नदी में भी वही आत्मा है जैसा जिसका जिसको शरीर मिला कर्म का अनुसार स्वरूप अनियमित परंतु स्वरूप आत्मा जो वो किसी निमित्त से नहीं आ हमेशा एक ही रूप रहने वाला है स्वनिमित्ता हिंचा पड़े उससे भिन्न जो भी कोई वस्तु हमको सूर्य शरीर सूक्ष्म शरीर उसके व्यवहार को लेकर के अनुपात स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते नित्य प्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है अग्नि की दाहिका शक्ति को अपने कहीं से प्राप्त नहीं करते वो अपने स्वरूप में रहता है जल की शीतलता को जल की अपने स्वरूप मान रहते जल में जो औष्णता है वो औपाधिक है तो जल की शीतलता स्वच्छता वो स्वाभाविक का इसलिए से न्याग तुम अब आपने को ग्रहण कर सकते हैं आप आपने को त्याग आप कर सकते कलम की भी दो श्लोक स्वरूप त्यकुम सत्यन त्रहितुम तृथक तत आत्मा की जो मुक्ति हमारी स्वरूप होने के कारण किसी के लिए अनन्नत से भिन्न वस्तु को हम त्याग कर सकते हैं जो हम अपने आप में हैं, हम नित्य अविषय तत्व क्योंकि जैसे ये विषय है ये पेन है ये पेन विषय है इसका हम ग्रहण भी कर सकते हैं त्याग भी कर सकते हैं किन्तु स्वरूप हमारे साथ अभिन्न होने के कारण उसका ग्रहण अथवा त्याग दोनों ही नहीं होता तो जो पृथक वस्तु होगा उसका ग्रहण त्याग है और जो अपना स्वरूप होगा उसका कभी ग्रहण त्याग नहीं है आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसका कभी ग्रहण भी नहीं होता उसका कभी त्याग भी नहीं होता भ्रांति से हम अपने को बुद्धिक परिच्छिन अहंकार में करके जरा छोटा बच्चा जब रिफ्लेक्शन में सूर्य के प्रतिबिंब घरा में देखते हैं वो देखो सूरज है यही सूरज है यही सूर्य बोलता रहता है परंतु वो सूरज नहीं है वो प्रतिबिंब है सूर्य तो व्यापक आकाश में पूर्ण प्रकाश रूप में विद्यमान इसी प्रकार सामान्य जीव अंतकरण प्रतिफलित चेतन को यही मैं ही हूँ अभिवेकी के तरह और उसका व्यवहार कोई मैं मानते हैं परंतु आत्मा तो असंग व्यापक उससे भिन्न आकाश में प्रकाशमान सूर्य की तरह पूर्ण व्यापक परंतु वो है कि पृथक रूप से जो है हम परिच्छि आत्मा को ग्रहण करते हैं इसलिए पूर्णता को नहीं समझ पाते है देखो संसार में कोई वस्तु आपको प्रिय लगता है क्यों ये पेन मुझे पे प्रिय क्यों है क्योंकि ये हमारे काम में आता है तो ये वस्तु में प्रियता हमारे लिए है इस वस्तु को मुझे अच्छा लगता क्यों ये हमें अनुकूल है इसलिए ये वस्तु हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारे पीड़ा देते हैं परंतु जो है आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय है परंतु आत्मा के लिए आत्मा प्रिय है आत्मा आत्मा प्रियता में आत्मा में जो प्रियता है वो किसी दुष्ट निमित्त से नहीं इस वस्तु में प्रियता है क्योंकि ये हमारे लिए अनुकूल है हमें प्रिय लगता है परंतु आत्मा में जो प्रियता है वो किसी दूसरे के निमित्त से नहीं सभी व्यक्ति आत्मनस्त तो काम आयो सर्वम इसलिए पत्नी पति को प्यार नहीं करता अपने को अच्छा लगता है तभी और पति को ऐसा केवल पत्नी के लिए नहीं पति के लिए भी पति के लिए भी पत्नी अच्छा लगता है ये नहीं कि पत्नी को अच्छा लगेगा हमको अच्छा लगता है इसलिए हमें सुख होती है इस कारण से इसलिए संसार में नबाले सर्वस्व कामें सर्वम प्रिय भावती इस वस्तु को अच्छा लगेगा इसलिए मैं पेन को प्रेम नहीं करता हूँ मेरे को अच्छा लगते है मेरे व्यवहार को उपयोगिता इसलिए मैं पेन को प्रेम करता हूँ यह चीज़ हर जगह पे चाहे जड़ वस्तु चेतन वस्तु सभी में यही चीज लागू होती है सही इसलिए बोलता है आत्मार्थत्वाच सर्वस्व नित्यम आत्म केवल त्यजे तस्मात् क्रिया सर्व इसलिए जब नित्य आनंद ढूंढ रहे हो और नित्य आनंद किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता साधन से जो भी कुछ प्राप्त होगा वो अनित ही होगा इसलिए ये जो कर्म करके ये प्राप्त करूँगा वो प्राप्त करूंगा आत्मतत्व को जानने वाले व्यक्ति को सारा कर्मों को त्याग कर देना मुख्य रूप से शास्त्रीय कर्म जिस शास्त्रीय कर्म करके मैं स्वर्ग में जाऊंगा ब्रह्म लोक में जाऊंगा सुख भोगूंगा ये भावना कर लो करके हम कर्म करते हैं उसको जब तक करते रहेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे क्यों उससे जो फल प्राप्त होगा वो अनित ही होगा सबको छोड़ करके बस अपने स्वरूप में जब हम बैठ करके अपने स्वरूप की चिंतन करेंगे उससे जो आनंद होता है वो आनंद स्व हमको पता लगेगा वो स्वरूप आनंद है किसी बाहरी निमित्त से नहीं है और वो आनंद हमेशा रहता है हम पेन के लिखते ये हमारे लिए अच्छा लग रहा है तो तब तो जब लिख रहे तब आनंद जब नहीं लिख रहे है वह काम नहीं कर तब तो हम दुखी हो जाते हैं परंतु तो जो हमारा स्वरूप है उसको तो त्याग भी नहीं होता ग्रहण भी नहीं होता वो आत्म, आत्मा आत्मा की आत्मा में जो प्रियता है आत्मा के लिए ही है दूसरे वस्तु की प्रियता आत्मा के लिए है और आत्मा में जो प्रियता वो अपने लिए ही है अपने आत्मा के लिए इसलिए आत्मलाभ से अधिक लाभ नहीं है संसार में इसलिए आज यहाँ से शुरू होगा 44 आत्मलाभ परोलाभ इति शास्त्रोपत्यय आत्मलाभ परोलाभ इति शास्त्रोपत्यय अलाभ अन्नात्मलाभस्तु त्यजेत अनात्मता आत्मलाभ पर शास्त्र उपपत्त अलाभ अन्नात्मलाभस्त त्यजेत अनात्मताम ई आत्मलाभ पर इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करना संसार में द हाइस्ट अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ दाइस्ट गोल ऑफ द्यूमन लाइफ इज दॉलेज रियली जब कोई व्यक्ति इसको समझ में आ जाता है कि यही मतलब आत्मा पूर्ण है व्यापक है संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ इस प्रकार का बोध उत्पन्न होने पर संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति की ना इच्छा होती है ना कोई वस्तु के खोने के डर होती है फलत तो न राग होते हैं ना द्वेष होता है ये राग देश रहित तो मन हो जाता है तो यही जो है सबसे आनंदमय स्थिति है ये सब आनंदमय स्थिति है इसलिए आप बोलते हैं आत्मलाभ पर लाभ इति शास्त्र उपत्यय ये शास्त्र से और युक्ति से भी हम यही देखते हैं इसलिए श्लोक आते हैं परीक्षा लोकान कर्म चित ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्ती अकृत कर्म का फल अनित्य होता है जो भी कुछ वस्तु होता है वह हमेशा रहने वाला नहीं है वो आज है कल नहीं रहेगा इसलिए बोलता है अपने अपने व्यावहारिक दृष्टि से भी हम देखते हैं और शास्त्र से भी समझते हैं शास्त्र भी बोलता है कितना पुण्य करके तुम तो मान मा, लो ब्रह्म लोग गए अथवा स्वर्गो लोग गए स्वर्गो सुख भोगने के लिए परंतु छिन्ह पुण्य मर्त लोग कम सं थी जशास्त्र में रहने के लिए स्वर्ग में रहने के लिए जितना पुण्य आपने किया वो पुण्य क्षय हो जाने पर फिर स्वर्ग से वापस आ जाए जैसे कोई व्यक्ति मान लो विदेश में जाते हैं कोई होटल आदि बुक करके वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था करके फिर जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे आपने गया मतलब तो जैसे आपने दिया हुआ पैसा जितना दिन के लिए हो सकता था वो समाप्त हो जाएगा थोड़ा धोट वाले बोलेंगे भाई जी खाली करो हो गया आपका समय ऐसा ही अपनी पुण्य के द्वारा शास्त्रीय कर्म के द्वारा पुण्य करके स्वर्गलोक में गए परंतु जैसे हमारा पुण्य क्षय होगा फिर वहां से वापस आना पड़ता है मनुष्य लोक में इसलिए बाइक बाहरी साधन के द्वारा जो भी कोई वस्तु का हम प्राप्त करेंगे वो अनित्य ही होगा और अल्टीमेटली दुखदायी होगा जय ही संस्पर्श हो जब होगा दुख हो जन या एवते विषय इंद्रियों के संजुग से जो सुख उत्पन्न होता है वो सुख दुखदायी होता है देखिए कितना शुक तो शुक में कॉन्ट्रोडिक्ट एक तरफ बोल रहे जब होगा दुख जनो हो ये इसीलिए आद तो तो कौन वो आदि और अंत तो वाला है उसका बिगिनिंग एंड एंड एवरी एंड स्वरूप इट इज विदउट एनी बिगनिंग एन द एंड तो इसीलिए इस इस लाभ से अधिक लाभ संसार में कुछ हो ही नहीं सकता और ये लाभ वास्तविक कोई बाहरी वस्तु की लाभ नहीं है अज्ञान से अपने को समझ नहीं पा रहा था बस अपने आप अपने को समझ गया इस इंटरनल जर्नी इतना कोई बाहरी वस्तु का आवश्यकता ही नहीं है इसीलिए बोलते हैं आत्मलाभ पर लाभ द हाइस्ट अचीवमेंट अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज द सेल्फ नॉलेज इति शास्त्र उप प्रत्यय from the scripture and our फ्रॉम द स्क्रिप्चर एंड अवर लॉजिकस्टैंड अलाभ लाभ आत्मा से भिन्न किसी वस्तु की लाभ जो है वो लाभ नहीं है वो हानि है तो छोड़ना तो पड़ेगा आत्मा से भिन्न किसी वस्तु की प्राप्ति जो है वो प्राप्ति नहीं है वो मतलब क्या होगा वो आज है कल नहीं होगा फिर वो चला जाएगा अलाभ अन्न आत्मलाभस्तु तैजे तस्मात अनाथ मतान इसलिए क्या है कि अनात्म वस्तु की इच्छा की प्राप्ति की त्याग करना चाहिए अथवा सारे वस्तु में आप अपने को देखेंगे तो अनात्म वस्तु तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा और जैसे आपने को, को प्राप्ति करने की इच्छा नहीं होती कभी मन में नहीं बोलता चलो मैं थोड़ा सर्वानंद को देख जाता हूं नहीं बोलते तो आत्म में तो जान तुम्हें ही इसी प्रकार से सारा संसार में आत्म होने पर कभी ऐसा नहीं होगा चलो मैं थोड़ा स्वामी सर्वानंद को ऐसा नहीं होता कभी आपने को देख के आता हूँ ये नहीं होता इसलिए तरीके तस्मात अनात्म धर्म सभी वस्तु से अनात्मा बुद्धि को त्याग करो अथवा अनात्मा वस्तु की प्राप्ति की इच्छा को त्याग करना चाहिए अब जो है शंख दर्शन के सहारे शंख में दो तत्वों को माना है प्रकृति और पुरुष बीच में थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में बड़ा दर्शन के अनुसार बोला था अब शंख दर्शन में दो तत्व मानते हैं एक प्रकृति और एक पुरुष प्रकृति मतलब तीनों गुण की साम्य अवस्था और प्रकृति गुणों की साम्यावस्था से कि हमेशा विचरण होता रहता है बढ़ते घटते रहते हैं और क्योंकि प्रकृति जड़ है तो उसमें क्रिया कैसे होगा तो पुरुष की सानिधि में प्रकृति में क्रिया होता रहता है और ये गुण की बढ़ने घटने से सृष्टि होती है जब सप्त गुण की आधिक होती है तो महत् उत्पन्न होता है के कथा से वहाँ से अहम तत्व की उत्पत्ति होती है और तम गुण के अधिक से उसी अहम तत्व से क्या होता है, है। इसलिए पहले महत्व फिर अहम तत्व फिर शब्द स्पर्श रूप फिर उससे पंच महाभूत मन प्राण इसकी उत्पत्ति होती है तो यहाँ पे बोलते हैं एक अगले फोर्टी फाइव में गुणान गुनों में जो विपरिणाम होता होता है होता है घटना ऑफ द उनकी मत में सृष्टि क्या है गुणों में भरने घटने से सृष्टि होती है तो परंतु तो गुणों की बर्ण घटना वहां पे संभव कैसे होगा पुरुष अक्रिय है और आपने गुणों की साम्यावस्था को प्रधान बोला गुणों की साम्यावस्था को प्रधान बोला और पुरुष अग्र पुरुष कुछ नहीं करता तो वहाँ पे गुणों की साम्यावस्था में विपरिणाम कैसे होगा अपने आप अपने आप पे कभी कुछ होता नहीं है इसीलिए गुणानाम समभावस्व भ्रंश गुणों की समभाव को आप प्रकृति बोलते हैं उससे भिन्न होना उसको टूट जाना न ही उप पद्धति युक्ति होता ही नहीं है तो होता कैसे है तो अविद्या अविद्या अविद्या से होता है प्रसुद्ध तत्व न चर तो इस, इसमें यही होता है कि गुणों के समभाव में भिन्नता जो ऊपर भरना घटना ये अज्ञान के कारण होता है जोग दर्शन कम से कम यहाँ पे आकर्किक समाधान दिया एक ईश्वर तत्व को अलग माना और ईश्वर की इच्छा से प्रकृति और पुरुष के संयोग से प्रकृति में गुणों का भरण घटना होता है उससे अहम तत्व महतत्व पंचोतन मात्र आदि का उपनिव होते हैं इसलिए अविद्यादि प्रसिद्ध तत्व न चेतु तो, तो आपको यही मानना पड़ेगा अविद्या मतलब ठीक रूप से वस्तु तो को नहीं जानना नहीं समझना यही अविद्या है और ये जो है मतलब सोया हुआ ना तो, इसके बिना दूसरा कोई हेतु मतलब गुणों में विघटन करने के लिए हेतु क्या है शांक दर्शन के अनुसार एकमात्र गुणों के मतलब प्रकृति तत्व को नहीं जानना ही गुण के विघटन में हेतु होता है प्रकृति की रियलिटी को नहीं जानना ही गुण में वर्ण घटने के लिए हेतु होता है इसलिए गुणानाम समभावस्व भ्रंश नहीं पद्धति अबिद्यादि प्रसुप तत्व अविद्या आदि जो है काम कर्म ये जो छुपा हुआ रहता है न जो अन्य इससे भिन्न गुणों के विभाजन करके अथवा गुण के बढ़ा घटा करके अहंग तत्व महत्वादि की उत्पत्ति ये होना संभव नहीं है हमारे यहाँ पे क्या है हम हमारे तुम्हारे यहाँ से उत्पत्ति कैसे होगा तुम बोलते वो तो बोलते हो सदैव स्वामित में क्या चला हमारे पक्ष में तुम दोस्तों की साम्य अवस्था की कैसे विघटन होगा विघटन हो तब तो वहाँ पे ठीक है कहीं साम्य अवस्था की सत्य गुण की हुई तब वहाँ पे महत्व बुद्धि ज्ञान फिर रजगुण की अधिक कथा हुई तो अहंकार आते हैं पिताम गुण से फिर अहंकार के परिणाम होकर के जब पंचतन मात्र पंच महाभूत आदि उत्पन्न होते हैं तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि सदैव स्वमित्व तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा हमारे यहाँ पे है वो जो सत अपनी माया शक्ति से जब ईश्वर नाम को प्राप्त करते हैं उसके पास इन्फिनिट इंस्क्रूटेबल पावर है उनके पास वो सब कुछ कर सकते हैं इसीलिए जब प्रकृति और पुरुष के संयोग नहीं है हम इसलिए ईश्वर की मानना अनिवार्य है शंख दर्शन में ईश्वर के बारे में कोई कथन नहीं है वो केवल प्रकृति और पुरुष के मानते हैं जोग दर्शन में आकर के प्रकृति और पुरुष के संयोग के निमित्त ईश्वर इच्छा मानते हैं और वेदांत तो में भी जो है ईश्वर स्वयं ही इच्छा किया जो है अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करूं तो अपने संकल्प से अपने को अनेक रूप में अभिव्यक्त करते हैं इसलिए अविद्यादि प्रसिप्त तत्ना चहुचे अविद्या जो अज्ञान मात्र निद्रा अविद्या मतलब निद्रा जो मान्यु कार्यकार और निद्रा अवस्था में हम स्वर्ण गृहते स्वप्न निद्रा तत्व अजान वास्तविक तो तत्व तो को नहीं जानना को ही हम निद्रा बोलते हैं और इस निद्रा में हम स्वप्नों देखते हैं तत्व को नहीं जानना फिर होता हम उसको एक अलग कंसेप्ट बना लिया अन्यथा ग्रहण अग्रहण मतलब तत्व को नहीं जानना और अन्यथा ग्रहण मतलब उसको दूसरे रूप में समझना लाना इस प्रकार निद्रा अवस्था में जा कर के फिर हम स्वप्नों देखते इसी प्रकार से कि तत्व को नहीं जानना निद्रा हुआ और इस तत्व को नहीं जानने के कारण उसको जब अन्य रूप में ग्रहण किया वो सवनों वो स्वप्न ऐसा ही बोलते हैं अब प्रवृत्ति सदान व इतर इतर हेतु प्रवृत्ति सै सदान प्रवृत्ति नवे इतर इतर हेतुते प्रवृत्ति सत्सद नियमों न प्रवृत्ति नाम गुणेश बोलते हैं प्रकृति और पुरुष की संजोग हमेशा है हमेशा है प्रकृति के साथ प्रकृति पुरुष व्यापक तत्व तो है और अनंत पुरुष है प्रकृति एक तो है अभिव्यापक तो है पूर्ण है तो प्रकृति और पुरुष के संजोग तो हमेशा ही रहता है तो प्रकृति और पुरुष की संजोग से होता है तो क्या हो जाएगा? तो तो हमें से उत्पत्ति होगा, तो होगा।, तो होगा अथवा हेतु है तो अथवा कभी नहीं होगा यदि होगा तो हमेशा ही होता रहेगा उसको कंट्रोल रेगुलेटर कोई नहीं है हमेशा ही होता रहेगा कभी भी नहीं होगा नियमों ना प्रवृत्ति नाम गुणेशु आत्मनिभा भवित कि इस प्रवृत्ति के लिए कोई नियम नहीं कह सकते हो कि गुण अपने आप में परिणत होगा अथवा पुरुष कुछ करेगा ये तुम नहीं बोल सकते हो क्योंकि गुण जड़ है और पुरुष अकर्ता है इसलिए प्रकृति अपने आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पुरुष भी तो अकर्ता तुम नहीं माना असंग अकर्ता उपभोक्ता इसलिए पुरुष में भी कोई क्रिया नहीं है इस प्रकार से सांख दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संबंध से जो सृष्टि होती है और सृष्टि के पीछे कारण क्या है प्रकृति की गुणों में विषमता परंतु प्रकृति की आप माना कि गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति बोलते हो तो प्रकृति की गुणों में विषमता आएगी कैसे यदि आप बोलते हो कि पुरुष के संजोग से क्या कभी ऐसा होता है कि पुरुष के साथ प्रकृति का संजोग नहीं रहता हमेशा रहता है क्योंकि दोनों व्यापक है तो पहले ये हमेशा सृष्टि होता रहेगा अथवा नहीं होगा तो कभी नहीं होगा इसीलिए बोलते हैं इतर इतर हेतु प्रवृत्ति शायद हमेशा प्रवृत्ति होगा कभी नहीं होगा नियमो न प्रवृत्ति आत्मनिम उसको नियमन करने के लिए प्रवृत्ति का नियमन अपने आप अप गुण में होगा आपके अंदर कभी सत्य गुण काम करेगा रज गुण काम करेगा ये गुण अपने आप कर लेगा क्या नहीं कहा हमारा हमारा आगे पीछे सुख दुःख क्या भोगना है उसके निमित्त को लेकर के हमारे अंदर गुण उत्पन्न गुण की लिखा है तो वो ईश्वर इच्छा से पहले से निर्धरण किया हुआ है वो लोग ईश्वर को मानते नहीं हैं तो तुम्हारे यहाँ पे जो है गुण में विघटन गुण का कमाई होगा कैसे तुम्हारे यहाँ पे यदि बोलते हो पुरुष की इच्छा तो पुरुष प्रकृति संजोग हमेशा है क्या तो होगा तो हमेशा होता रहेगा तब तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सृष्टि होगा तो हमेशा होगा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा यही चीज़ चलता है कोई कंट्रोलर नहीं है तब जोग दर्शन में इसका समाधान दिया है ईश्वर शब्द को ला करके आए नियमति नाम श्वात्मनी एक के लिए ना गुण में है न आत्मनि पुरुष में है तो हो नहीं सकता है इसलिए इस प्रकार से शांक दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार सृष्टि अथवा सृष्टि की क्रम जो है यथार्थ तो नहीं समझ में आता विशेष मुक्त बंध नाम चुजते अर्थ ज्ञान अथीन स्थध इतरोन न अर्थ चुजन ज्ञान तबंध ना इतरो पिवा। अच्छा भाई क्या बोलता है विशेष तो जब कौन बद्ध पुरुष है कौन मुक्त पुरुष है कैसे समझ कौन बन्ध पुरुष है कौन मुक्त पुरुष है क्योंकि यदि पुरुष को आप अकर्ता भोक्ता माना आपने तो ये कौन बन, कौन पुरुष बंध है समस्त पुरुष को वो लोगों ने मैंने व्यापक माना पूर्ण विभू माना और पुरुष अनंत माना और प्रकृति को एक माना तो प्रत्येक पुरुष के साथ प्रत्येक पुरुष का भी संबंध है और प्रकृति के साथ प्रत्येक पुरुष का संबंध है तो कौन पुरुष बंध है कौन पुरुष मुक्त है कैसे निर्णय कर विशेष मुक्त बंधान तादार विशेष मुक्त चा जुज्जा थे उनके लिए जाए ये क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि पुरुष को भोग और अपवर्ग को देने वाला है कौन प्रकृति प्रकृति पुरुष को बांधती है और प्रकृति पुरुष को मुक्त कर, तो कर असंग है पुरुष कुछ नहीं कर सकते तो कैसे तुम्हारा सिद्धांत होगा तो बंध और मुक्त को तुम कैसे निरूपण करोगे यहाँ पे विशेषो मुक्त बंधाना तादार थे न, मतलब ये जो आ, ब, द, मुक्ति के लिए अथवा बंधन के लिए कुछ प्रयास करते हैं वो आप पुरुष में जो बंधन अथवा मुक्ति तुम निर्णय नहीं कर पाओगे क्यों प्रकृति के साथ पुरुष का हमेशा संबंध होता ही रहता है हमेशा तो अर्थ अर्थी अर्थ, न हो तू असंबंध एक होगी अर्थ एक होगी अर्थी अर्थ मतलब विषय और अर्थ मतलब विषय को चाहने वाला विषय को चाहने वाला हमेशा विषय से भिन्न होता है कि कि नहीं अर्थ अर्थी कि जो अर्थ अर्थीन हो गया और अर्थी हो जो गया विषय विषय और और का जाने तो कोई है नहीं जो अब चेतन तत्व है आत्मा है ना तो वो तो अर्थी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो करता है करेगा वो जड़ है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते तो सिद्धांत के अनुसार बंधो मुक्तों की सफलता और कौन, कौन को देखो नहीं कर पाओगे तो तो एक, एक ही तो जब क्या होता है उनकी सिद्धांत जैसे शांकालिका बोलता पड़ेगा हम लोग वो बोलते हैं कि प्रकृति पुरुष को भोग देते हैं और अपनी प्रकृति देते है कब देते हैं जब वो देखते हैं कि पुरुष प्रकृति को भोग करते करके उसका अनिया हो गया तब सुकुमार मत स्त्री की तरह वो पुरुष को छोड़ देती, वो अपने आप जाने कैसे छोड़ेगी प्रकृति पुरुष तो यहां पे जो है इस चीज को लेकर के भगवान भास्कार बोल रहे हैं कि उनकी सिद्धांत में बौद्धो के सिद्धांत में क्या था कि बंध और मुक्त को अनुभव करने वाला कोई स्थायी करता ही नहीं है साधन कौन करेगा सब क्षणिक है तुम्हारे आलया प्रवृत्ति विज्ञान दोनों क्षणिक होने के कारण साधन करने वाला साधन की फल को अनुभव करने वाला कोई स्थिर करता नहीं है इसलिए तुम्हारे यहाँ भी बंधुमोक्ष नहीं हो पाएगा और वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार तो जीव अज्ञान से अपने ऊपर बंधुत्व के आरोप करते हैं और अपने स्वरूप का ज्ञान से वो आरोप मिट जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं शांख दर्शन के अनुसार की प्रकृति और पुरुष दो तत्व है और प्रकृति पुरुष को बांधते हैं और प्रकृति पुरुष को अप से मुक्त तो कर देते हैं प्रकृति जर हर कैसे करेगी तो वहाँ पे बंध मुक्ति की कंसेप्ट शाम को दर्शन अनुसार भी होना संभव नहीं है और सृष्टि होना भी संभव नहीं है यदि होगा तब क्या होगा हमेशा सृष्टि होता रहेगा और अथवा हमेशा ही मुखबंधन भी रहेगा इस मतलब तो अव्यवस्था को इस अव्यवस्था से निपटने निपटे निपटने के लिए योग दर्शन शंखों के अनुसार चलते हैं सृष्टि के विषय में योग दर्शन सृष्टि के विषय में शंखों के अनुसार चलते हैं परंतु वहाँ पे एक तत्व को और मान लिया उसने वो क्या ईश्वर तत्व ईश्वर तत्व ईश्वर तत्व को अधिक मानने के कारण वो बोलते हैं ईश्वर इच्छा से प्रकृति और पुरुष की संजोग होती है और जिस पुरुष के अंदर बैरा को आता है तो ईश्वर उसको जो है वहाँ पर क्या करते हैं प्रकृति के बंधन से मुक्त कर देते हैं आपके प्रयास करते हैं आप फिर पुरुष मुक्त हो जाते हैं तुम्हारे यहां पे क्या है ईश्वर तत्व को तुमने नहीं माना तो विशेष बंधन पुरुष हो गया अर्थी और प्रकृति हो गया अर्थ प्रकृति हो गया विषय इन दोनों असंबंध है न आर्थिक न इतरो जो अर्थी होगा मतलब चाहने वाला होगा वो तो है आपके पास एक प्रकृति को भिन्न दुष्टा है ही नहीं इसीलिए जो क्या होगा वहाँ पे जो दुष्टा नहीं होने के कारण प्रकृति और पुरुष के जो हमेशा होता रहेगा और उससे भिन्न कोई तत्व तो नहीं है इसीलिए उसको रोकने के लिए अथवा उससे अपने को अलग करने के लिए कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलेगा तुम्हारे यहाँ से सृष्टि की प्रक्रिया है तो हमेशा सृष्टि होता रहेगा नाश हो रहा है तो हमेशा नाश होता रहेगा निर्बंध हो तुम ठीक से निरूपन्ध नहीं कर पाओगे अब आगे भगवान उनके सिद्धांत होने क्या है संघात प्रवर्थत्वाद जो अनेक चित से बना हुआ जो कोई वस्तु होता है ना वो अपने काम में नहीं आता टेबिल का जैसा मान ली लेख ले, चय पेड़ पेयर कपड़ा ये सब है ना ये अनेक चित से बना हुआ है जो अनेक चित से बना हुआ होता है वो अपने लिए नहीं होता जो शरीर पंच महाभूत तन कई चीज़ से बना हुआ है इसलिए शरीर शरीर के लिए नहीं है शरीर से भिन्न एक तत्व है जिसका शरीर जो शरीर को उपयोग करते हैं इस वो जो भिन्न है वो पुरुष है तो इसलिए बोलते हैं संघा ये नियम है एक संघात पर अर्थत्व संघ कारिका में आया है जो भी कोई संघात होगा संघात मतलब कॉम्प्लेक्स बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स अनेक वस्तु से मिला हुआ जो चीज़ बनेगा ना वो वस्तु अपने लिए नहीं होता वो उस वस्तु से भिन्नों के लिए होता है मकान ईट काट पत्थर सरिया सीमेंट से बना हुआ है तो कभी मकान इतना बारिश हो रहा है मकान सोचे कि मैं थोड़ा कमरे के अंदर जाके बैठ मकान ही नहीं रहेगा सब मकान मकान मकान, मकान मकान मकान मकान मकान टूट जाएगा क्या होता होता है है के लिए जो उसको करते हैं इसलिए प्रधान पुरुष नंख शास्त्री न पारार्थम न पी न प्रधान होगा ठीक है ये पेट दुष्ट के लिए है परंतु इसको जो उपयोग करेगा वो तो कर्ता भोगता होना चाहिए ना। तो प्रधान पुरुष के लिए है परंतु पुरुष के अकर्ता के रहे हैं प्रकेट क्या रहे हैं। ये उनकी है के तो के तो ये तो मान्यता उनके सिद्धांत अनुसार तुम प्रधान दूसरे के लिए होते मानते हो ठीक है तो जब दूसरे के लिए होता है तो उसके सिगरेट आने आने वाला होगा तो दूसरा तो तो तो तो तो तो उसका उपभोग करने वाला होना चाहिए ना परंतु तो तो का है। तो जो है, तब उसमें जो की वो हो पाएगा अब तब तो प्रधान की क्या उपयोगिता रहेगी इसीलिए बोलते हैं प्रधान पार्थम पुरुष अभिकारत् पुरुष जो अभिकारी है मतलब ये ट्रॉफी इसके लिए है परंतु भगवान ने इनको ट्रॉफी खाने का मुंह नहीं दिया तो क्या लाभ होगा इसका तो ट्रॉफी का क्या ऐसे ही प्रकार प्रधान जो है दूसरे के लिए है ये हाँ। परंतु पुरुष का जो है तो तो है ही नहीं तो इसका क्या उपयोगी रह जाएगा इसीलिए होता है प्रधान पार्थम पुरुष विकार नंखो शास्त्रो विकारे अपनी न जुज जाते और यदि पुरुष पारमार्थिक विकारी होगा के पुरुष पुरुष होगा तब तो क्या हो जाएगा वो से ऊपर उठ नहीं पाएगा इसलिए अज्ञान कारण प्रकृति जान कारणसंग सदस्य बचपन में वो लोग बोलते चाहते कहता लालू भूलू मतलब अंधा पंगु न्याय बोलते हैं मतलब क्या होता है दो मित्र होते हैं आपस में परंतु उन दोनों मित्र में एक अंधा है और एक लंगड़ा है तो लंगड़ा चल नहीं पाता और अंधा देख नहीं पाता इसलिए चल नहीं पाता तो दोनों की जगह पर तब उन लोगों ने एक दिन प्लान किया क्या प्लान करता है देख तू चल पाता है ना अंधा को बोल रहे है पुंग बोल रहे तू अंधा है तू देख नहीं पाता एक काम करते हैं हम तेरे कंधे पे बैठते हैं हम दोनों घूमेंगे कैसे घूमेंगे तू चलेगा और मैं बोलता रहूँगा हम तो देख पाते हैं जो पंगु है वो चल नहीं पाता है और जो अंधा है चल पाता है देख नहीं पाता अब दोनों में दोस्ती हो गई तुम तो अब क्या होगा कि पंगु क्या किया अंधे के कंधे में बैठ गया हम क्या करते हैं कि अंधे को बोलते हैं तू चल वो चलने काल अंधेरा है फिर इधर देख नहीं पा रहे और ये उसको बता रहे डैने जा बाए जा ये उधर जा उधर जा <laughs> दो, दो मित्र था दो मित्र में एक हकला था तो स्टेमरिंग करते थे तो, बोल ले ले। तो दोनों को एक दिन साइकिल मिला है? तो वो एक बेचारा देख नहीं पाता देख पाता है परंतु वो बोल नहीं पाता तो बोला कि देख मैं चलाता हूँ कहीं पर कुछ आएगा तो बोलना तो नहीं नहीं वह कर लूंगा था गड़, गड़ देखना था सामने एक तो तो ग ग ग जैसे गड्ढे में गिरा तब तो डा डे पहले क्यों नहीं बोला क्या बोलना था तो अभी आके निकला गड्ढा ऐसा ही होता है बोलना चाहता है कुछ अपने आप को निर्दय करना पड़ता है पुरुष प्रकृति के कंध में बैठ करके चलता है पढ़ो तो क्या होता है कि पुरुष प्रकृति को बोलते इधर चल इधर चल और प्रकृति पुरुष को जब तक चलना चाहते हैं चलते रहते हैं पुरुष को भोग होते रहते हैं इससे सांख शास्त्र में भी जो है मुक्ति अथवा सृष्टि की व्यवस्था यथार्थ रूप में नहीं है परंतु वो मदद करता है वेदांतों की इस दृष्टि से कि पुरुष को असंग अकर्ता अभोक्ता माना और मुख्य गलती यही है कि पुरुष अनेक माना पुरुष पुरुष अनेक माना उसने कहा से आएगा मजेदार सिद्धांत इस व्य प्रकृत पुरुष अजुक्त तदर्थ प्रधान सचित अचित संबंध अनुपत्षु तथम सचिवित दोनों में जड़ और चेतन में संबंध होना संभव नहीं है पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है इन दोनों में जमर हमारे यहाँ पे जो पुरुष चेतन हम जानता हूँ मैं चेतन हूँ इसलिए जड़ शरीर जड़ है तो पुरुष के साथ जो चेतन तत्व तो उसके साथ जड़ का कोई संबंध नहीं है जैसे ये कुर्सी में मैं बैठा हूँ और मैं निश्चित जानता हूँ ये कुर्सी मेरे बैठने के लिए है पर तो इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है ठीक इसी प्रकार वैदांतिक सिद्धांत के अनुसार एक असंगम शुद्ध व्यापक चेतन तत्व जिसको हम आत्मा बोलते हैं जिसको पूर्ण पुरुष बोलते हैं वो इस शरीर उनका बैठने के लिए कुर्सी है परंतु इन दोनों में कोई संबंध नहीं परंतु भ्रांति से पुरुष क्या करते हैं इस प्रकृति को मैं समझ लेता है यही अज्ञान है क्योंकि ठीक से विचार नहीं किया ठीक से विचार नहीं करने के फलस्वरूप जन्मांतरीय संस्कार से शरीर को मैं मान लेता है और यही उसका बंधन के लिए हेतु बनता है शरीर को मान मैं मान करके फिर मैं ब्राह्मण शत्रु वश्य शुद्रो मैं ब्रह्मचारी गृह प्रस्थित सन्यासी मैं स्त्री मैं पुरुष इस प्रकार की मान्यता दे करके वो शास्त्र धार्मिक पुरुष है शास्त्रीय मान्यता दे करके कर्म करते हैं परंतु उस कर्म का बंधन में वो फसा मार रहता है क्योंकि तादात है उसका इसलिए संबंध इस हमेशा ध्यान रखना है ये प्रकृति के साथ पुरुष का कुछ भी संबंध है परतु भ्रांति से इतनी तादात्मता होती है तो इतना हो जाता है है उसको छोड़ना मुश्किल होता जैसे छोटा बच्चा को मान लो एकत्रो मम्मी कभी कभी रोते हैं तो खेलने के लिए वो आजकल तो मोबाइल अधिक दे, दे देते हैं अब मम्मी का समय होगा बच्चे से मोबाइल लेना चाहो और रोना शुरू कर देखो उसको तो समझ आ रहा है बस ठीक यही चीज हमारे हो हमारे साथ हो रहा है कि क्या हुआ भगवान ने प्रकृति और पुरुष दोनों को बनाया प्रकृति के साथ आध्यात्म तो करके पुरुष बैठा हुआ था परंतु तो अब जब भगवान उसको छुड़ाना चाहते हैं संबंध अनुपात प्रकृति पुरुष प्रकृति का और पुरुष के बीच में संबंध होना संबंध नहीं आमारे भगवद गीता के तेरे में भगवान बोलते हैं पुरुषो प्रकृति स्थुई भूंगते प्रकृति जान को पुरुष भ्रांति से प्रकृति के साथ दादात्म कर लेते हैं और दादात्म करके प्रकृति संबंधित जो गुण और उसके जो विकार उस गुण और गुण के विकार को भोगता रहता है वो भोगतृत्व तो भी कोई पारमार्थिक नहीं है एक तरफ बोलते हैं कि जो है प्रधान करता है पुरुष भोगता है मतलब करूँगा मैं तुम भोगे कि नहीं कभी हुआ होता ही नहीं है परंतु तो यहाँ या, पे उनकी सिद्धांत तो ही है प्रकृति कर्तज्ञ को देखा कि करने के लिए तो चेतन तत्व की आवश्यकता नहीं है परंतु भोग के लिए कोई चेतन तत्व चाहिए hmm. तो इसलिए पुरुष को भोक्ता मान लिया प्रकृति को करता मान लिया क्या विचित्र विचित्र सिद्धांत है उन परंतु दोनों में संबंध होना संभव नहीं है उसके भगवान संबंध अनुभव है प्रकृति प्रकृति और पुरुष इन दोनों में कोई संबंध होना संभव नहीं है मिथु अजुक्त तदर्थ इसलिए आपस में कभी झुकत ही नहीं है अचित क्योंकि प्रधान जो है चेतन है और और पुरुष जो है चेतन चेतन अचेतन अचेतन अचेतन हाँ जड़ को सामान्य मान लीजिए देखिए जैसे ये आसन में हम बैठा हुआ है कुर्सी तब मेरे साथ कुर्सी का क्या संबंध है बताओ मैं अपने एक चेतन तत्व मानता हूँ मैं चेतन जिस कुर्सी में तुम बैठे उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है कुछ भी संबंध नहीं है परंतु हम मन से दो चार दिन व्यवहार करने के बाद ही एक अपने आप ऐसे मानसिक संबंध जुड़ जाता है कुर्सी में तो क्यों बैठा? से खरीद के लाया जब उससे पहले नहीं था परंतु तो जैसे ही आया दो चार दिन बैठ लिया है मेरा कुछ में क्यों बैठा उसको क्यों बैठने दिया ये हमारी मनोभित इस मनोवृत्ति से बचने के साथशील होकर के पुरुष को भू और अपना मुक्ति प्रधान पुरुष के सान्निध्य में रह करके ईशाक दर्शन है क्रियाशील होकर के पुरुष को भोग प्रदान करते हैं। मुक्ति भी प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं।, लेते हैं कि पुरुष मेरे प्रति इच्छा नहीं रखते आपके मुक्त कर देते ऐसा सिद्धांत तो तो है भोग होना संभव नहीं है बुद्धि अथवा मन अकेला भोग कर लेगा मन की सबसे बड़ी बात है मन भी पंचतन से बना है अंतकरण शरीर भी ये जड़ है ये जड़ में कभी कुर्सी कभी नहीं बोल सकता कि मेरे को ठंड लग रहा है मेरे को को कमरे ले चलो जड़ भोग नहीं है और शुद्ध चेतन में भी कोई भोग नहीं है चेतन सर्वत असंग करते है परंतु भ्रांति से जब जड़ में भोग होना टेबल चेयर में भी भोग होना संभव नहीं है चेतन में भी भोग होना संभव नहीं है परंतु भ्रांति से एक ऐसा तादात्मक गांठ लग गया जड़ और चेतन में तो क्या होता है कि मेरे को ये चाहिए मेरे को वो चाहिए अच्छा यही भ्रांति है इसी में हम संसार बंधन में फंसते हैं इसीलिए बोलते हैं संबंध अनुपत्य प्रकृति पुरुष मिथु अजुक्तम तदर्थत्तम प्रधान क्योंकि ये प्रधान संघा तो पार्थत्व ये तो युक्त संगत नहीं है क्योंकि वो अपने जड़ है वो कुछ कर नहीं सकते और पुरुष असंग उसके भोग की आवश्यकता ही नहीं है तो कैसे एक विचित्र संबंध बन गया आत्मा में कोई भोग नहीं है और जड़ भोग नहीं कर सकता बताओ आत्मा शुद्ध चेतन है उसका भोग नहीं है और प्रधान जो जड़ है उसका भी भोग नहीं है तो परंतु ये मनोवृत्ति भोग की चकाश आगे ये हम विचार नहीं करते यही भ्रांति की माया की महिमा है यही भोग की भोग की महिमा है प्रधान में भी भोग नहीं है और पुरुष में भी भोग नहीं है परन्तु भ्रांति से ऐसा पकड़ लिया कि शरीर में बुद्धि करके बस भोग की इच्छा उत्पन्न करते हैं मन भगवान सब क्रियात्तौ बिना सित्यम ज्ञान मात्रे चूर्ववत निर्निमित्विमोक्ष प्रधान क्रिया उत्पत्त बिनाशितम ज्ञान मातृच पूर्ववत निर्निमित तो प्रधान क्रिया उत्पत्तो यदि क्रिया से उत्पत्ति होगा तो क्या हो जाएगा नाशवान इसलिए विनाशी ज्ञान मातृत्व तो पूर्व ज्ञान है तो जैसा पहले तो हमेशा ज्ञान हमेशा के रूप में रहते निर्निमित्व अनिर्मोक्ष जो मतलब को, को, कोई निमित्त तो नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं है बंधन भी नहीं है वास्तविक तो नहीं है कोई निमित्त से हमारे अंदर आया मत ठीक से नहीं समझ पाया फल तो क्या हो जाएगा हम अपने को बंधन में डाल करके फिर हम मुक्त होना चाहते हैं बंधन में डाल करके भ्रांति से अपने को बंधन में डाल करके और उस भ्रांति बंधन से मुक्त स्वप्न में आपने सर्प दिखा उस सर्प, उस सर्प को मारने के लिए लट्ठी कहां से लाओगे नहीं तो पैर पैर से से से कौन कौन सपने में आपने देखा अच्छा सपना सर्प, सर्प अब सर्प मारने के लिए लट्ठी झूठ रहे हैं, तो लट्ठी तो नहीं है तो अब क्या करोगे अपने पैर तो क्या करोगे पैर से ही मारोगी हाँ हा? तो सुबह उठ के क्या मिलेगा आपको <laughs> डॉक्टर के पास ज्ञान मात्र से नाश होता है तो अविर और यदि वहां पे साधन नहीं करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगा मतलब साधन यहाँ पे ठीक ठीक समझना वस्तु को ठीक की समझ प्रधान अश्चित प्रधान में जो है ये आ जाएगा वो अनिर्मुक्त प्रधान तो मुक्त होता ही नहीं है मुक्त तो कौन होता है पुरुष पुरुष यदि बंधन में आता कभी तो मुक्त था पुरुष तो कभी बंधन में आता नहीं है और प्रधान बुद्धि मुख्य रूप से ये बुद्धि ही क्रिया करती है आत्मा हमेशा मुक्त है और प्रधान चढ़ है उसमें भोग नहीं है परंतु आत्मा की सान्निध्य में प्रधान जो प्रकृति है वो चेतन जैसा दिखती है और फिर क्या करते हैं? पहले अपने को, को छोड़ करके बच्चा अपनी तरह सही है उसके साथ खेलने लग लगता है मरने लगता है जो है हम अपने को परिचिन मान करके और जो है परिचिनता से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं परंतु परिच्छिता के हराने के लिए जितना कोशिश करेंगे वो तो परिच्छिन्नता को मान्यता दे करके तुम्हारा ही नहीं पाएंगे इसे हर प्रयास को छोड़ करके जो अपने केवल स्वरूप के ज्ञान स्वरूप के, के चिंतन इसी ही जो है वास्तविक मैं हूँ कौन क्या बंधन क्या वस्तु है मुक्ति क्या वस्तु है ये सब चिंतन में जब मन लगता है तब तो आप देखोगे कि निरंतर एक आनंद रहता है क्योंकि जो स्वरूप आनंद है किसी निमित्त से नहीं होता वो अपने आप ही आनंद स्वरूप है क्यों आप देखो सुषुप्त अवस्था में जाते हो आपके पास मतलब गहरी क्या बोलेगा की कि कुछ भी नहीं जाना कितना आनंद से श्रे था और जागृत काल में एक वस्तु को देख करके हम भी अलग बोलेंगे तुम भी अलग बोलेगे वो भी अलग बोलेगा क्यों भिन्नता क्यों है कि इससे क्या सिद्ध होता है कि चेतन तत्व जब उपाधि से छोड़ देते हैं तो सबके एक ही अनुभूति है परंतु जैसे उपाधि अपनी मानसिक उपाधि रूप से तो जैसे अपने उपाधि के साथ करके बोलने लगते हैं तो भिन्न भिन्न हो जाता है क्योंकि वो आत्मा अलग नहीं है उपाधि के योग्यता के अनुसार उसको समझ आते हैं तो हम अपने को अलग मानने लगते है मैं ये जानता तो, तो, तो नहीं वो ठीक नहीं मैं ये जानता हूँ तो आने दो तो क्या हुआ सपने आते हैं तो कब समझते हो सपन काल में सुबह उठ करके मतलब? हम हाँ, ये समझ में आता है कि ये जो है अरे ये बुरा सपना था ये अच्छा सपना था अच्छा लगता है यानी कि जागने के बाद ये जब हम अपने प्रति जाग जाएंगे ना अभी भी हम माया निद्रा में सो करके व्यवहार करते हैं और कभी मायानिता में सो करके व्यवहार करने के कारण क्या होता है कि बुरा शब्द को उस समय हम कुछ नहीं कर सकते बुरा और अच्छा सपनों को देखना पड़ेगा जागने के बाद हमको पता लगता है क्या बुरा स्वप्न था क्यों देखा ये इसका इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार ये आत्मा के प्रति अभी हम भगवान के प्रति हम सोए हुए हैं जब हम भगवान के प्रति जग जाएंगे ये संसार के सुख दुखी बुरा सपन है संसार के सुख दुख ही बुरा सप्न है आत्म तो बुद्धि करके जो है सुख दुख तो भोगते रहते हैं यही हमारी बंधन है, है ना? तो बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक ठीक है जो वस्तु तो जहाँ पे आए उसको जाने समझे और समझने के बाद जैसा इतना बड़ा मकान में रहते हैं परंतु तो निश्चय रहते हैं कि मकान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है सुख दुख वही से कुछ दिन के लिए तो वो आपको सुनेगा तो हम सुख देखो हाँ मैं मालिक हूँ मैं ये हूँ हमारा बात सब सुन जाए तुम तो जैसे कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा तो कहीं कोई एक दिन बीमार पड़ा मन भी जाते यही जो है भ्रांति से जो जो हम माया निद्रा में सो करके तात्मता करते हैं वो जो है वही हमारे लिए बंधन है क्रिया उत्पत्तो के उत्पत्त विनाशितम बिना मतलब यदि क्रिया के द्वारा उत्पत्ति होगा ज्ञान और अथवा मुक्ति तब उसमें विनाशित धर्म आएगा ज्ञान मात्र जब पूर्व यदि ज्ञान मात्र पहले से ही आप मुक्त थे अभी से, यही जानेंगे ज्ञान पर पूर्ववत मतलब मैं पहले जो था अभी भी वही मैं हूं हूँ पहले बंधन भ्रांति से प्रती हो रही थी परंतु मैं हमेशा ही मुक्त हूं निर्निमित तथ्य तु अनिर्मोक्षक परंतु प्रधान के लिए यदि आप देखोगे आत्मविद तो वहाँ पे मन को बुद्धि की साफ करना पड़ता है बुद्धि को साफ करने समझ नहीं इसलिए निर्निमित्त अनिर्पक्ष प्रधान अश प्रचलित प्रधान कभी मुक्त तो नहीं होता वो तो जड़ है जड़ की मुक्ति के प्रसंग ही नहीं होता चेतन में मुक्ति बंधु मुक्ति की होती है इसलिए प्रधान में परंतु होता क्या है हमारे बुद्धि बंधु और मुक्ति को निश्चय करते हैं बुद्धि शुद्ध होता है तो बुद्धि जब ये चाहिए वो चाहिए ये भावना छोड़ देते अथवा ये अच्छा ये बुरा है ये रात देश छूट जाते हैं तो वही बुद्धि जो आनंद के अनुभव करते हैं और जब बुद्धि ये नहीं जब तक नहीं बुद्धि समझ पाते तब तक वो बंधन की बंधन की बोझ उठाता रहता है बंधन की बोझ उठाता रहता है तो पुरुष तो में क्रिया नहीं है पुरुष अक्रिया है और प्रधान में क्रिया है अब पुरुष की क्रिया प्रधान की क्रिया को पुरुष भोगता है ये कभी हो नहीं सकता ये भी तुम्हारी मिसक है और हम जो भोगते हैं हमारे वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार पुरुष में कभी भी भोग नहीं है मैं ब्राह्मण हूँ ये कौन है बताओ मैं जब बोलता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ ये ब्राह्मण कौन है आत्मा है कि शरीर है हाँ शरीर आत्मा है अब अब ब्राह्मण निमित्त अपने को मान्यता दे करके आपने शास्त्र भीत कुछ कर्म किया ठीक है ना तो इससे आपका पुण्य हुआ ये पुण्य किसको हुआ आत्मा को हुआ कि शरीर की आत्मा को कैसे पूर्ण काम कर रहे हैं शरीर, जैसे ने बोला कि अभी बट अच्छे कर्म, कर्म बुरे तो हाँ। आगे और हाँ। ऐसे तो अच्छा अच्छा कर्म बुरा कर्म कौन करता है शरीर करता है आत्मा करता है क्या आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं है आत्मा कुछ कर नहीं सकते है तो शरीर करते हैं कर्म और अच्छा बुरा सुख दुख की भोग मन की है। कोई अच्छा कर्म करके मन को होता है तो शांति अनुभव तो शरीर एक प्रधान है मतलब तो प्रकृति है वो जड़ है तो जड़ में तो स्वतंत्र भोग नहीं हो सकता तो पुरुष की सान्निधि में बातचीत नहीं है वेदांत तो ये बोलते हैं देखो तुम चेतन हो तुम असंख्य हो तुम व्यापक शरीर भगवान ने तुमको दिया कर्म करने के लिए तो क्रिया शरीर में है तो भोग भी शरीर में ही होगा तो मान लीजिए किसी निमित्त में शरीर से कोई व्याधि आया कोई परेशानी हो रहा है आपको तो आप क्या है आपको डॉक्टर के पास जाकर के क्या हो गया क्या परेशानी है मेरा शर में दर्द हो रहा है मैं बीमा पहले क्या बोलोगे मैं बीमार हूं हा? अच्छा क्या बीमारी है मेरा सर में दर्द हो रहा है तो अब हम जाकर के बोलेंगे कि मैं दुखी क्यों क्योंकि मेरा पेन पेन चलना बंद हो गया है है तो पेन के साथ दुख का क्या संबंध मन ने एक संबंध बांध लिया ठीक ऐसा ही डॉक्टर के पास जाकर क्या है? बोलता हमारे मेरी सर जिसके साथ हमने संबंध किया क्या वो मैं हो सकता हूँ जिसके साथ मेरी संबंध है वो मैं नहीं हो सकता हूं जब डॉक्टर के पास जाकर के बोलते हैं मेरा पेट में दर्द हो रहा है। तो आप जो पेट में दर्द हो रहा है समझ रहा है, तो वो जो समझने वाला व्यक्ति और पेट दोनों एक हो सकता है क्या यही घबरा जाते हैं वो एक नहीं हो सकता वो भिन्न हो। इसलिए होते है कि निर्निमित प्रधान संचित तो ये जो है प्रकृति और पुरुष की ये जो विभाजन इसको हमेशा मन में रखना चाहिए कि हर एक क्रिया और क्रिया की फल प्रकृति में है पुरुष चेतन तत्व तो रहने के कारण उसकी सनिधि में क्रिया होना संभव है परंतु भोग पुरुष में नहीं है भोग भी प्रकृति में ही है परंतु वो हम अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये सुख दुख का स्थान क्या है मन है। मैं सुख दुख का दृष्ट हूं मैं सुखी दुखी नहीं इस हूं तो मैं तो सुख दुख को देखने वाला सुखी दुखी नहीं हो सकता तो सुख दुख जहां पे ओ सुख दुखी है मन सुखी है तो मन दुखी है जहां पेड़ दौड़ता है तो दर्द वहां पे है तो पेड़ समझता है उसको तो हम भ्रांति से अपने पुरुष का आरोप करते हैं यही हमारी बंध अथवा मुक्ति के लिए हेतु होता है जिससे क्या बोलता है क्रिया उत्पत्तु विनाशितम ज्ञान मात्र ज पूर्वव यदि क्रिया के द्वारा उत्पत्ति होगा तो नाशवान होगा और ज्ञान मात्र शुद्ध मात्र ज्ञान से ही मुक्त होता है जो पहले भी स्थिति था मैंने पहले भी मुक्त था और अभी भी वही मुक्त नया चाह कोई चीज नहीं आया नया यदि आएगा तो जाएगा जाएगा और प्रधान जो कुछ भी, प्रधान में जो कोई तो, नहीं हो तो कभी मुक्त भी नहीं हो जो अपने तो को पुरुष मान्यता दे दी फिर मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं धार्मिक हूँ मैं ब्राह्मण हूँ कर्म है ये सब मान्यता ही हमारी बंधन का और वास्तविक पुरु, तो पुरुष के सर्वदा असंग है अकर्ता है अपोक्त इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोला पुरुषो प्रकृति स्थित पुरुष प्रकृति के साथ तादात्म करके भूंगते प्रकृति जान गुणान प्रकृति से उत्पन्न हो रहे जो गुण और गुण के धर्म को पुरुष भोग करते आत्मा सर्वदा निर्गुण है और शरीर सर्वदा गुण के साथ संबंध रखने वाले एक ही समय इसी समय आपके अंदर तीन गुण काम कर सत्य गुण के कारण जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ आप समझ रहे ये हो ये सत्यगुण के कारण हो रहा है और रजोगुण के कारण जो समझने के लिए जो अंदरूनी क्रिया हो रहा है वो रजोगुन के कारण हो पड़ रहा है और ज़्यक ज़्यक ये एक जगह पे बैठे हुए हो ये तमोगुण के कारण हो रहे हैं परंतु प्राधान्यता किसकी है इस समय सत्य गुण की क्यों रजोगुण यदि तमोगुण की प्राधान्यता होती बैठ करके नींद आ जाती यदि रजोगुण की प्राधान्यता होती तो उठ के भाग जाती तद हाथ पैर चल नहीं लेना पर सप्तुण के प्राधान्य एकाग्र मन से सुन रहा है ज्ञान प्राप्ति इस प्रकार से हमेशा ये तीन गुण की एक सम मतलब क्रिया चलता रहता है और अपनी कर्म फल की भोग के अनुसार वो गुणों की वृद्धि अथवा ह्रास होता है कभी सत्यगुण का इसी समय सत्यगुण की अधिक कथा है खाना बनाना जाएंगे उस समय रजगुण की अधिक कथा जाएंगे कि ज्ञान है खड़े होकर प्रकृति और हो तो पुरुष की इस भिन्नता को समझ करके हमें जो है कि प्रकृति से मैं भिन्न हूं मैं असंघ हूँ व्यापक ये ज्ञानी मुक्ति के लिए इसलिए बोलते हैं कंसिस्टिंग आर्थ मतलब प्रकृति के धर्म से मैं अलग तत्व हूँ शरीर से शरीर के साथ कब समझ पाओगे शरीर रहते रहते ही इसको समझना है जैसे निद्रा में हमें कुछ समझ में नहीं आता इसी प्रकार शरीर छुट जाने के बाद फिर गाय भैंस के शरीर में भी ये समझ में नहीं आएगा देवता शरीर में भी ये समझ में नहीं आएगा क्यों जिस समय आप खूब सुखी हो आनंद में उसमें भगवान की चिंता नहीं आती है तभी होता? इसीलिए इसीलिए दुख आने से हमेशा समझना ये हरि का दूत आया हमारे पास हरी का दूत हमारे पास आया कि भगवान ने दुख को भेजा भगवान को स्मरण करेंगे हम तब जाकर नहीं तो सुख अवस्थ में कहा करते है? नहीं करते है, ठीक है ये नीर नीर प्रधान तो है। समय हो गया आज आठ चालीस ठीक है पाँच मिनट पहले तो। समय तो हो गया निकालो तुम्हारा तो